पातजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र छत्तीस संगति चित्त स्थिति का विशोका ज्योतिषमति प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगले सूत्र में बदलाते हैं विशोका वा ज्योतिषमति अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है व्याख्या सूत्र में उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है इतना वाक्य शेष है सो लगाना चाहिए विष् का में सात्विक अभ्यास से जिसका सुख दुख अर्थात रजोगुण का परिणाम दूर हो गया है ज्योति ही सात्विक प्रकाश ज्योतिष्मति प्रवृत्ति सात्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो वह प्रवृत्ति ज्योतिषमति कहलाती है जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन को स्थिर कर देती है वैसे ही विषयों का ज्योतिषमति संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर कर देती है जैसे विषयवती प्रवृत्ति के नासिका अग्रभाग जिहवा अग्रभाग आदि पांच विशेष स्थान है जहाँ मन को स्थिर किया जाता है वैसे ही का ज्योतिष्मति प्रवृत्ति के भी सुषुमना नाड़ी में विद्यमान मणिपूरक अनाहत आज्ञा आदि सात पद्य अर्थात चक्र जिसका सूत्र ज्योतिष के विषय विवरण में वर्णन कर दिया गया है विशेष स्थान है जहां चित्त को स्थिर करना होता है भाष्यकारों ने इन चक्रों में से हृदय कमल अर्थात अनाहत चक्र में मन को स्थिर करने का वर्णन इस प्रकार किया है हृदय कमल में धारणा करने से योगी को जो बुद्धि संबित होती है बुद्धि सत्व भास्वर आकाश सदृश है उसमें स्थिति की दृढ़ता से प्रवृत्ति सूर्य चंद्र मणि और प्रभा रूपाकार से विकल्पित होती है इसी भांति अस्मिता में समापन चित्त निस्तरंग समुद्र के सदृश शांत अनंत और मात्र होता है जिसमें कि यह कहा है तमगु तमणु मात्र तमणुमात्र अनुविद्यामितव तावत सम प्रजानीते उस मात्र आत्मा को जानकर अस्मि हूँ इतना ही जानता है यह दो प्रकार की विषो का विषयवती और मात्र प्रवृत्ति ज्योतिषमती कहलाती है जिससे योगी का चित्त स्थिर होता है भाव यह है कि नाभि के ऊपर हृदय देश में जो हृदय पद्म है यद्यपि वह मुख नीचे की ओर नालिका के ऊपर की ओर होने से अधोमुख है तथापि प्रथम रेचक जैसे प्राणायाम के अभ्यास द्वारा वह उर्ध्वमुख और प्रस्फुलित किया जाता है उस ऊर्धमुख प्रस्फुल्लित पद्म के मध्य में ओम है उसका आकार सूर्यमंडल और जागृत स्थान है उसके ऊपर उकार चंद्रमंडल और स्वप्न स्थान है उसके ऊपर मकार वन्यमंडल और सुसुप्त स्थान है उसके ऊपर आकाश स्वरूप ब्रह्मनाद तथा अर्धमात्र तुरी स्थान है उस कमल की कणिकाओं में स्थित जो ऊर्धमुखी सुषमना नाड़ी है उसको ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं अथवा उसके बीच में उससे भी सूक्ष्म और एक और नाड़ी है जो ब्रह्म नाड़ी कहलाती है यह नाड़ी आंतरिक मंडलों के बीच से होकर मुर्धा पर्यंत चली गई है इसलिए यह नाड़ी बाह्य मंडलों से भी संबद्ध है यही चित्त का निवास स्थान है जब योगी उसमें बुद्धि विषयक संयम करता है तब वह सात्विक ज्योति स्वरूप आकाशतुल्य भाजता हुआ चित्त कभी सूर्य कभी चंद्र कभी नक्षत्र कभी मणिप्रभा आदि रूप की आकृति वाला भान होता है फिर उस बुद्धि सत्व का साक्षात्कार हो जाता है यह ज्योतिष स्वरूप बुद्धि सत्व का साक्षात्कार ज्योतिषमति प्रवृत्ति पद का वाक्य है इसमें परोक्त सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं इसलिए यह भी विषयवती है और सत्वगुण प्रधान होने से यह वृत्ति रजोगुण तमोगुण से रहित है इसलिए विश विश्वों का कहलाती है इसी प्रकार अस्मिता में धारण किया हुआ चित्त जब निस्तरंग समुद्र के तुल्य शांत और अनंत होकर सत्व प्रधान हो जाता है तब उस चित्त की दशा को अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति कहते हैं इसी अस्मिता के विषय में पंचशिखाचार्य का निम्नलिखित सूत्र है तमनु मात्र तमणुमात्र अनुविद्यामितव तबत्जानीते उस अणुमात्र अस्मिता का धारणापूर्वक अनुभव हो इस प्रकार जानता है इन सब में से प्रथम निरूपित जो बुद्धि संबित बुद्धि साक्षात् रूप प्रवित्ति है उसका नाम विषयवती ज्योतिषमति प्रवृत्ति है और दूसरी जो अस्मिता स्वरूप चित्त की प्रवृत्ति है वह अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति कहलाती है का इन दोनों का विशेषण है क्योंकि शोक के कारण रजोगुण से ये दोनों शून्य है इन दोनों प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने से भी योगी का चित्त पद की योग्यता प्राप्त कर लेता है